भारतीय व्याख्यान प्राची में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता होती है प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न मार्गों से उन्नति की ओर अग्रसर होता है हम कहते हैं पिछले अनंत जीव जीवनों के कर्मों द्वारा मनुष्य का वर्तमान जीवन एक निश्चित मार्ग से चलता है क्योंकि अतीत काल के कर्मों की समस्ट ही वर्तमान में प्रकट होती है और वर्तमान समय में हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं हमारा भावी जीवन उसी के अनुसार गठित हो रहा है इसीलिए देखने में आता है कि संसार में जो कोई आता है उसका एक न एक और विशेष झुकाव होता है उस ओर मानव से जाना ही पड़ेगा मानो उस भाव का अवलंबन किए बिना वह जी ही नहीं सकता यह बात जैसे व्यक्ति मात्र के लिए सत्य है वैसे ही जाति के लिए भी प्रत्येक जाति का भी उसी तरह किसी न किसी तरफ विशेष झुका हुआ करता है मानो प्रत्येक जाति का एक एक विशेष जीवनोद्देश हुआ करता है हर एक जाति को समस्त मानव जाति के जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने के लिए किसी व्रत विशेष का पालन करना होता है अपने व्रत विशेष की पूर्णतः संपन्न करने के लिए मानो हर एक जाति को उसका उद्यापन करना ही पड़ेगा राजनीतिक श्रेष्ठता या सामाजिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल में हमारी जाति का जीवनों देश ना कभी रहा है और ना है और और न इस समय भी याद रखो कि ना तो वह कभी आगे ही होगा हाँ हमारा दूसरा ही जाति जीवनोद्देश रहा है वजह है कि समग्र जाति की आध्यात्मिक शक्ति को मानो किसी डायनोम में संग्रहित संरक्षित और नियोजित किया गया हो और कभी मौका आने पर वह शक्ति सारी पृथ्वी को एक जल में बहा देगी जब कभी यूनान रोम अरब या इंग्लैंड वाले अपनी सेनाओं को लेकर दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में ग्रथित किया है तभी भारत के दर्शन और आध्यात्म नौ निर्मित मार्गों द्वारा संसार की जातियों की धमनियों में होकर प्रवाहित हुए हैं समस्त मानवीय प्रगति में शांति हिंदू जाति कुछ अपना योगदान भी है और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह दान है इस प्रकार इतिहास पढ़कर हम देखते हैं कि जब कभी अतीत में किसी प्रबल दिग्विजय राष्ट्र ने संसार की अन्यन्या जातियों को एक सूत्र में ग्रथित किया है और भारत को उसके एकांत और शेष दुनिया से उसकी पृथक्ता से जिसमें बार बार रहने का वह अभ्यस्त रहा है मानव निकालकर अन्यान्तियों के साथ उसका सम्मेलन कराया है जब कभी ऐसी घटना घटी है तभी परिणामस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता से सारा संसार अपलावित हो गया है 19वीं शताब्दी के आरंभ में वेद के किसी एक साधारण से लेटिन अनुवाद को पढ़कर जो अनुवाद किसी नवयुवक फ्रांसीसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था विख्यात जर्मन दार्शनिक साफेन हॉवर ने कहा है संसार में उपनिषद के समान हितकारी और उन्नायक अन्य कोई अध्ययन नहीं है जीवन भर उसने मुझे शांति प्रदान की है और मरने पर भी वही मुझे शांति प्रदान करेगा आगे चलकर वे ही जर्मन ऋषि यह भविष्यवाणी कर गए हैं यूनानी साहित्य के पुनरुत्थान से संसार के चिंतन में जो क्रांति हुई थी शीघ्र ही विचार जगत में उससे भी शक्तिशाली और दिगंत व्यापी क्रांति का विश्व साक्षी होने वाला है आज उनकी वह भविष्य सत्य हो रही है जो लोग आंखें खोले हुए हैं जो पाश्चात्य जगत की जगत की विभिन्न राष्ट्रों के मनोभावों को समझते हैं जो विचारशील है तथा जिन्होंने भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विषय विशे में विशेष रूप से अध्ययन किया है वे देख पाएंगे कि भारतीय चिंतन के धीर और अभिवाम प्रवाह के सहारे संसार के भावों व्यवहारों पद्धतियों और साहित्य में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है हाँ भारतीय प्रचार की अपनी विशेषता है इस विषय में मैं तुम लोगों को पहले ही संकेत कर चुका हूँ हमने कभी बंदूक या तलवार के सहारे अपने विचारों का प्रचार नहीं किया यदि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसार को भारत का दान प्रकट किया जाए यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मानव जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव व्यक्त किया जाए तो यही एकमात्र शब्द सम्मोहन है यह सम्मोहनी शक्ति वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता है यह ठीक उसके विपरीत है यह धीरे धीरे बिना कुछ मालूम हुए मानो तुम्हारे मन पर अपना आकर्षण डालती है बहुतों को भारतीय विचार भारतीय प्रथा भारतीय आचार व्यवहार भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पहले पहल कुछ प्रतिषेधक से मालूम होते हैं परंतु यदि वे धर्म पूर्वक का विवेचन करें, मन लगाकर अध्ययन करें और इन तत्वों में निहित महान सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करें, तो फलस्वरूप निन्यानबे आकर्षित होकर उनसे विमुक्त हो जाएंगे सवेरे के समय गिरने वाली कोमल ओस न तो किसी के आंखों से दिखाई देती है और न उसके गिरने से कोई आवाज ही कानों को सुनाई पड़ती है ठीक उसी के समान यह शांत सहिष्णु धर्म प्राण जाति धीर और मौन होने पर भी विचार साम्राज्य में अपना जबरदस्त प्रभाव डालती जा रही है प्राचीन इतिहास का फिर से आरंभ हो गया है, कारण आज जब आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा बारंबार होने वाले आघातों से आपात सुदृढ़ तथा दुर्भेद्य धर्म विश्वास की जड़ें तक हिल रही है जबकि मनुष्य जाति के भिन्न भिन्न अंशों को अपने अनुयायी कहने वाले विभिन्न धर्म संप्रदायों का खास दावा शून्य में परिवसित हो हवा में मिलता जा रहा है जबकि आधुनिक के प्रबल मूसलाघात प्राचीन बद्ध मूल संस्कारों को शीशे की तरह चूर चूर किए डालते हैं जबकि पाश्चात्य जगत में धर्म केवल मूल लोगों के हाथ में चला गया है और जबकि ज्ञानी लोग धर्म संबंधी प्रत्येक विषय को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं ऐसी परिस्थिति में भारत का जहां के अधिवासियों का धर्म जीवन सर्वोच्च दार्शनिक सत्य सिद्धांतों द्वारा नियमित है दर्शन संसार के सम्मुख आता है जो भारतीय मानस की धर्म विषयक सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करता है इसीलिए आज ये सब महान तत्व असीम अनंत जगत का एकत्व निर्गुण ब्रह्मवाद जीवात्मा का अनंत स्वरूप और उसका विभिन्न जीव शरीरों में अविच्छेद्य संक्रमण रूपी अपूर्व तत्व तथा ब्रह्मांड का अनंत तत्व सहज ही रक्षा के लिए अग्रसर हो रहे हैं पुराने संप्रदाय जगत को एक छोटा सा मिट्टी का लोंदा भर समझते थे और समझते थे कि काल का आरंभ भी कुछ ही दिनों में हुआ है केवल हमारे ही प्राचीन धर्मशास्त्रों में यह बात मौजूद है कि देश काल और निमित्त अनंत हैं एवं इससे भी बढ़कर हमारे यहाँ के तामस तमाम धर्म के अनुसंधान का आधार मानवात्मा की अनंत महिमा का विषय रहा है जब विकासवाद ऊर्जा संधारणवाद आदि आधुनिक प्रबल सिद्धांत सब तरह के कच्चे धर्म की जल में कुठाराघात कर रहे हैं ऐसी स्थिति में उसी मानवात्मा की अपूर्व सृष्टि ईश्वर की अद्भुतवाड़ी वेदांत के अपूर्व हृदयग्राही तथा मन की उन्नति एवं विस्तार विधायक तत्व समूहों के सिवा और कौन सी वस्तु है जो शिक्षित मानव जाति की श्रद्धा और भक्ति पा सकती है साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि भारत के बाहर हमारे धर्म का जो प्रभाव पड़ता है वह यहाँ के धर्म के उन मूल तत्वों का है जिनकी पीठिका और नीव पर भारतीय धर्म की अट्टालिका खड़ी है उसकी सैकड़ों भिन्न भिन्न शाखा प्रशाएं सैकड़ों सदियों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें लिपटे हुए छोटे-छोटे विषय, -छोटे विभिन्न प्रथाएं, देशाचार तथा समाज के कल्याण विषय छोटे मोटे विचार आदि बातें वास्तव में धर्म की कोटि में स्थान नहीं पा सकती हम यह जा भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में दो कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है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 दिश सिद्धांत जो प्रकृति के सार्वभौम नियमों पर आधारित है द्वितीय कोटि के तत्वों के अंतर्गत गौर नियमों का निरूपण किया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य संचालित होते हैं इन गौर विषयों को श्रुति के अंतर्गत नहीं माना मान सकते ये वास्तव में स्मृति के पुराणों के अंतर्गत है इनके साथ पूर्वोक्त तत्व समूह का कोई संपर्क नहीं है स्वयं हम हमारे राष्ट्र के अंदर भी ये सब बराबर परिवर्तित होते आए हैं एक युग के लिए जो विधान है वह दूसरे युग के लिए नहीं होता इस युग के बाद फिर जब दूसरा युग आएगा तब इसको पुनः बदलना पड़ेगा। ऋषिगण आविर्भूत होकर फिर देश कालोपयोगी नए नए आचार विधानों का प्रवर्तन करेंगे जीवात्मा परमात्मा और ब्रह्मांड के इन समस्त अपूर्व अनंत उदात्त और व्यापक धारणाओं में लिहित जो महान तत्व है वे भारत में भारत में ही ही उत्पन्न हुए हैं। केवल ऐसा झूठा के के आओ हम दोनों लड़कर इसका फैसला कर ले छोटे छोटे देवताओं के लिए लड़कर फैसला करने की बात केवल यहाँ के लोगों के मुंह से कभी सुनाई नहीं दी हमारे यहाँ के ये महान तत्व मनुष्य की अनंत प्रकृति पर प्रतिष्ठित होने के कारण हजारों वर्ष पहले के समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति रखते हैं और जब तक यह पृथ्वी मौजूद रहेगी जितने दिनों तक कर्मवाद रहेगा जब तक हम लोग व्यस्ती जीव के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति द्वारा अपनी नियमित निर्या नियति का निर्माण करते रहेंगे तब तक इनकी शक्ति इसी प्रकार विद्यमान रहेगी सर्वोपरि जब मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत के संसार को कौन सी देन होगी यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर धर्म की उत्पत्ति और विकास की प्रणाली का परिवेक्षण करें तो हम सर्वत्र यही देखेंगे कि पहले हर एक उपजाति के भिन्न भिन्न देवता थे उन जातियों में यदि परस्पर कोई विशेष संबंध रहता है तो ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम भी होता है उदाहरणार्थ बेबलोनियन देवता को ही ले लो जब बेबोलियन बेबुलोनियन लोग विभिन्न जातियों में विभक्त हुए थे तब उनके भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम था बाल ठीक इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम मोलोक था साथ ही तुम देखोगे कि कभी कभी इन विभिन्न जातियों में कोई कोई जाति सबसे अधिक बलशालिनी हो उठती थी और उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब जातियों के राजा स्वीकृत होने की मांग करते थे इससे स्वभावता यह होता था कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्यन्या जातियों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करना भी चाहते थे देविलोनियन लोग कहते थे कि लोग की बाल मेरोडक महानतम देवता है और दूसरे सभी देवता उससे निम्न इसी प्रकार यूदी लोगों के मोलोक अन्य मोलोक देवताओं से श्रेष्ठ बताए जाते थे और इन और इन इन प्रश्नों प्रश्नों का का निर्माण युद्ध युद्ध द्वारा द्वारा हुआ हुआ करता करता था था संघर्ष यहां भी विद्यमान था प्रतिद्वंदी देवगण अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर संघर्ष करते थे परंतु भारत और समग्र संसार के सौभाग्य से इस अशांति और लड़ाई झगड़े के बीच में यहाँ एक वाणी उठी जिसने उद्घोष किया एकम सदिप्रा बहुधा बदन थी सत्ता एक मात्र है पंडित लोग उसी एक का तरह तरह से वर्णन करते हैं शिव विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है अथवा विष्णु ही सब कुछ है शिव कुछ नहीं ऐसी भी बात नहीं है एक सत्ता को ही कोई शिव कोई विष्णु और कोई और ही किसी नाम से पुकारते हैं नाम अलग अलग है पर एक ही है इन्हें कुछ बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है समग्र भारत का इतिहास जबरदस्त शक्ति के साथ ओजस्वी भाषा में उसी एक मूल सिद्धांत की पुनरुक्त मात्र है इस देश में यह सिद्धांत बार बार दोहराया गया है यहाँ तक कि अंत में यह हमारी जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इसकी धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के प्रत्येक बूंद के साथ मिल गया है वह इस जीवन का एक अंग स्वरूप हो गया है जिस उपादान से यह विशाल जातीय शरीर निर्मित हुआ है उसका वह अंश स्वरूप हो गया है इस प्रकार यह देश दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता के एक अद्भुत लीला क्षेत्र के रूप में परिणित हो गया है इसी कारण इस प्राचीन मातृभूमि में हमें सब धर्मों और संप्रदायों को आदर स्थान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है